उपस्थित ईश्वर के प्रिय साधक साधिकाओं सम्मानीय धर्म प्रेमी सज्जनों वंदनीय मातृ शक्ति अब हमारी कक्षा उपासना प्रशिक्षण की है इस कक्षा में उपासना किस प्रकार से करनी चाहिए इसका ज्ञान आपको कराया जाएगा उपासना शब्द से आप परिचित होंगे उपासना का अर्थ होता है समीप हो जाना उप अर्थात समीप आसन अर्थात बैठना तो हमें किसके समीप होना है हमें परम पिता परमेश्वर के समीप होना है पर ईश्वर तो सर्वव्यापक है वो तो सदैव हमारे समीप है हमारे अंदर हैं बाहर हैं तो फिर ईश्वर के समीप किस प्रकार से होना है ईश्वर के समीप हमको ईश्वर की अनुभूति से होना है ज्ञान की दृष्टि से जो हमारी ईश्वर से दूरी बनी हुई है उसको हटाना है ईश्वर को अनुभव करना है ईश्वर का साक्षात्कार करना है इसका नाम है उपासना इसी को ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं और ध्यान शब्द से भी कहा जाता है इस समय हम ईश्वर का ध्यान करेंगे ध्यान का क्या अर्थ होता है कोई आपसे ध्यान शब्द का अर्थ पूछ लेवे, तो आप उसे बता सकेंगे ध्यान का अर्थ होता है जिस किसी भी वस्तु का हम ध्यान करते हैं उसका अर्थ ये है कि हम उस वस्तु के गुण कर्म स्वभावों का चिंतन करते हैं उदाहरण के लिए हमने कहा कि रसगुल्ले का ध्यान करें तो रसगुल्ले का ध्यान हम कैसे करेंगे कि रसगुल्ला गोल होता है सफेद होता है खाने में मीठा होता है स्पंजी होता है यह है रसगुल्ले का ध्यान अब हमें ईश्वर का ध्यान करना है तो ईश्वर का ध्यान करने के लिए हमें ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का पता होना चाहिए तब हम ईश्वर का ध्यान अच्छी प्रकार से कर सकते हैं आप लोगों से निवेदन है कि आपस में बातचीत नहीं करेंगे किसी भी प्रकार का लेखन कार्य नहीं करेंगे सीधे बैठना है ध्यान पूर्वक सुनना है किसी को अधिक खांसी आती है तो वह फिर बाहर जा सकते हैं पीछे की ओर एक व्यक्ति के कारण बहुत से लोगों को बाधा हो यह अच्छी बात नहीं है बहुत संयम पूर्वक सावधानी पूर्वक आपको बैठना है उपासना काल में बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है तब उपासना में कुछ सफलता हमें मिलती है एक तो उपासना के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए उपासना का महत्व तो समझ में आना चाहिए हम किसी बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं संसार में लौकिक संसार में लौकिक व्यवहार में और ईश्वर तो सबसे बड़ा है सब बड़ों से भी बड़ा है तो उससे मिलने के लिए तो हमें कितना उत्सुक होना चाहिए कितना मन में उत्साह उमंग होना चाहिए पर यह क्यों नहीं होता है ये इसलिए नहीं होता है कि हम ईश्वर को बड़ा मानते ही नहीं है यदि बड़ा मानते तो हमारे व्यवहार में वो बात होती उपासना करने से बहुत से लाभ होते हैं उपासना करने से हमारी बुद्धि बढ़ती है बुद्धि का विकास होता है बुद्धि में सूक्ष्मता आती है एकाग्रता बढ़ती है स्मृति बढ़ती है मन इंद्रियों पर नियंत्रण होता है हम अपने मन पर इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं हमारा जैसा अभ्यास है संस्कार है हम वैसा ही करना चाहते हैं मान लीजिए चाय पीने का अभ्यास है तो हम चाहेंगे कि हमें चाय मिले हमें इस तरह से बैठने का अभ्यास है इस तरह से रहने का अभ्यास है तो हमें लगता वैसा ही हो हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं वो इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं कि हम कितने शक्तिशाली हैं हम मन को नहीं जानते हैं कि मन को हम नियंत्रण में कर सकते हैं जब आप अपने आप को पहचानेंगे तो बिल्कुल आप क्या आप अपने आप को अपने वश में रख सकते हैं अपने मन को वश में रख सकते हैं ईश्वर से हमारा संबंध नहीं है ईश्वर से ऐसा वैसे तो हम अपने आप में तुच्छ हैं हम ईश्वर से जब संबंध जोड़ते हैं तब हमें वो शक्ति आती है कि हम मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर पाए ईश्वर से हमारा संबंध नहीं है इसलिए हम मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो मन और इंद्रियों पर नियंत्रण इससे होता है और आगे चलकर अपने स्वरूप का ज्ञान होता है इस संसार के स्वरूप का ज्ञान होता है और ईश्वर का साक्षात्कार होता है चाहे उसमें समय अधिक लगे पर चलना यहीं से पड़ेगा शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी तो हम उपासना के महत्व को समझेंगे तो अवश्य इसमें श्रद्धा रखेंगे ये सबसे बड़ा कार्य है मुख्य कार्य है तो उपासना के लिए एक तो मानसिक रूप से सज्जा की जाती है मानसिक रूप से स्वयं को पहले तैयार किया जाता है किस प्रकार से अपने मन पर नियंत्रण किया जाता है जिससे कि हम बाह्य विचारों को उत्पन्न ना करें बाह्य संसार से अपना संबंध हटाना होता है किसी भी प्रकार का कोई भी विचार उत्पन्न नहीं करना ना घर का ना बेटे का ना बेटी का ना माता का ना पिता का ना व्यवसाय का किसी भी प्रकार का नहीं। आपको दिमाग में ये रखना है कि इन सब से जो बड़ी चीज है हमारे माता से पिता से बेटे से बेटी से ये सब तुच्छ है ईश्वर के सामने सब तुच्छ है बहुत नगण्य है हमारा व्यवसाय सब कुछ बल्कि हमारा शरीर भी ईश्वर के सामने तुच्छ है हम अपने शरीर को भी भूल जाएं, अपने नाम को भूल जाएं, शरीर को भूल जाएं, स्थान को भूल जाएं, माता पिता आदि सबको भूल जाएं। बस हमें ईश्वर से संबंध जोड़ना है यह मस्तिष्क में रखना है इस विचार से हमें बैठना है और नींद आलस्य प्रमाद इनको अपने पास तो आने ही नहीं देना है अन्यथा इतनी सुंदर प्रभात वेला हमारी यूं ही नष्ट हो जाए हमारा एक एक पल लाखों का है करोड़ों का है हमने बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य योनि अर्जन की है और इस मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है कि हम समस्त दुखों से छूट जाएं, पूर्ण आनंद को प्राप्त कर लें हम वास्तव में दुखों से छूटना चाहते हैं और उसी दुख को छूटने के लिए उसी दुख से छूटने के लिए हम प्रकृति की ओर लगे रहते हैं संसार की ओर लगे रहते हैं हमारे मस्तिष्क में हमारे ज्ञान में या शुद्धि है या ये कहें कि हमारी ये अविद्या है कि हम संसार से अपने दुखों को छुड़ाना चाहते हैं संसार के लोगों से अपना दुख छुड़ाना चाहते हैं पर वास्तव में हम पूर्ण रूप से समस्त दुखों से केवल ईश्वर से ईश्वर के माध्यम से छूट सकते हैं तो इस प्रकार की भावनाओं को बनाकर मानसिक रूप से सुसज्जित होकर उपासना करनी चाहिए उपासना के लिए कुछ क्रम होता है योग के आठ अंग आपने सुने ही होंगे यम नियम इसका पालन तो व्यवहार में किया जाता है आसन उपासना के लिए हमें आसन का संपादन करना होता है जो नीचे बैठ सकते हैं वे योग से संबंधित जो आसन हैं, जैसे कि सुखासन पद्मासन सिद्धासन स्वस्तिक आसन इसको लगाकर बैठ सकते हैं जैसे मान लीजिए एक सरल आसन है स्वस्तिक आसन उसके लिए क्या करना होता है ये जो हमारा बायां पैर है इसको दाहिने पैर के पास रखते हैं दाहिने पैर की जंघा के पास और दाएं पैर को बाए पैर के ऊपर रखते हैं हम्म फिर बाएं पैर की जो एड़ी है अंगूठा है इसको थोड़ा ऊपर खींच लेते हैं और दाहिने पैर का जो पंजा है उसको ये बाएं पैर के पास अंदर दबा देते हैं तो इससे बैठने में संतुलन रहता है और स्थिरता पूर्वक बैठ सकते हैं इसका नाम है स्वस्तिक आसन तो ये कुछ सरल आसन है इसको बताने का प्रयास किया तो आप इसे लगा सकते हैं आसन के बाद क्या किया जाता है प्राणायाम तो उपासना काल में हम बाह्य प्राणायाम का प्रयोग करेंगे सबसे पहले प्रारंभिक उपासकों को योगाभ्यासियों को बाह्य प्राणायाम करना चाहिए बाह्य प्राणायाम से आप में से कौन कौन परिचित हैं हाथ ऊंचा करेंगे बहुत अच्छी बात है बाह्य प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है आप विधि सुन लीजिए जब श्वास सामान्य रूप से चलता रहता है जब श्वास अंदर आ जाए अंदर हो तब क्या किया जाता है मूल बंद लगाकर मूल इंद्रिय में संकोच उत्पन्न करके गुदा इंद्रिय में संकोच उत्पन्न करके प्राणों को बाहर फेंका जाता है प्राण बाहर आ गए हैं अब मन में ओम का जप किया जाता है ओम सर्वरक्षक या किसी भी प्रकार का गायत्री मंत्र का प्राणायाम मंत्र का या ओम सर्वरक्षक आप बोल सकते हैं फिर उसके पश्चात जब आपको घबराहट होने लगेगी प्राण अंदर लेने की इच्छा होगी तब आप जो आपने मूल इंद्रिय में संकोच किया था उसको छोड़ते हुए धीरे धीरे प्राणों को